ये है वो मेरा राशि की विशेषता रज्जो जथा हेर भ्रम यही तिथि जग हरि आश्रित रही जद्यपि असत्य दुख आए जगत असत्य है माया मृषा है है। ग्रंथी जो जड़ चेतन की है वो भी मिथ्या है जड़ चेतन ग्रंथ परि गयी जगत इम्र खा छोटी नहीं किसी भी वैष्णव ग्रंथ में या शाक्त और वाक्यर्थ के विचार से ज्ञान होता है ये भी सिवा अद्वैत वेदांतों को और कोई नहीं मानता है वे इष्ट देव की कृपा से ज्ञान मानते हैं ष्ट तो देव की कृपा से जब ज्ञान होगा तो उसमें इष्ट देव जो है वो अब इष्ट देव अपना बाध नहीं कर सकता को तो शिष्य की बुद्धि में सर्वदय अबाधित सत्य के रूप में रहेगा और तब एक भक्त रहेगा एक भगवान रहेंगे इसलिए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो सिद्धांत तो है जो ये इतिहास पुराण का प्राचीन से प्राचीनतम सिद्धांत है वही है उसमें कोई लाओ लपेट नहीं है और ये सब तो श्रुति की व्याख्या है तक बिनु चले सुने कर बिनु कर्म करे बिजनाना आनंद रहित सकल रस होगी बिनु बानी बखता तो कब बिन परस मैंने दिन देखा गहे घृण दिन ये तो चक्षु व्यादो जवनो व्यापारी पादों का ज्ञान का विषय नहीं है और है न तो वेदता इसी से नयायिकों ने वेदांतियों के परमात्मा का खंडन किया कि अद्वैत होने में कोई प्रमाण ही नहीं है यदि प्रमाण होए, तो प्रमाण और प्रमेय का भेद बना रहेगा द्वैत मिट नहीं सकता इसलिए प्रमाण प्रमेय से विलक्षण होने के कारण अद्वैत प्रमाण सिद्ध नहीं है कांख्यों ने कहा कि यदि अविद्या है तो द्वैत आपत्ति हो गई द्वैत हो गई एक ब्रह्म एक अविद्या और यदि अविद्या नहीं है तो सिद्धांत की आने हो गयी इसलिए वेदांत सिद्धांत गलत है अपने अपने स्तर पर इस सृष्टि में जो भेद दिखता है कोई काना है कोई दोनों आख वाला है कोई लंगड़ा है कोई लूला है जन्म से ही, कोई पशु है कोई पक्षी है इतनी आकृति इतनी प्रकृति के बिना कर्म के नहीं हो सकता इसलिए एक अद्वैत ब्रह्म से एक अद्वैत ब्रह्म वेद और युक्ति से सिद्ध नहीं है अनेकता ही सिद्ध है भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने आप लोगों को दर्शन शास्त्र की बात अधिक सुनाना तो नहीं है बात के मत में सृष्टि का उपादान है पर निमित्त नहीं है और उपादान भी कैसा है की अनादि है और अनंत अनंत है और जड़ है और चार पदार्थों का मेल है ऐसी वस्तु तो कभी जगत का उपादान हो ही नहीं सकते अत्यंत बहिरंग उपादान चार बाक मत में है मत में ही परमाणु अत्यंत बहिरंग है ये जड़ से सृष्टि हुई ऐसा मानते हैं चेतन से सृष्टि हुई मानते ही नहीं है चेतन को गुण मानते हैं न्याय और वैशेषिक ज्ञान गुण है सांख्य और जो प्रपंच की अनेकता को तो एकता में ले जाते हैं एक मात्र प्रकृति है और वो अंतरंग वस्तु है क्योंकि आत्मा और बुद्धि के बीच में प्रकृति की स्थिति मानते है तो जैसे परमाणु बहिरंग है या चार भूत बहिरंग हैं ऐसे प्रकृति बहिरंग नहीं है और तो तो परमात्मा के साथ है। इसी लिए उसका शोधन करते करते करते प्रकृति निरुद्ध हो जाती है और प्रकृति के निरुद्ध हो जाने पर चेतन उसका भ्रस्ता हो जाता है संबंध रहित सांख्य और जोग के द्वारा केवल प्रपंच के संबंध की निवृत्ति होती है कर्म के द्वारा प्रपंच के संबंध का नितान्त परित्याग नहीं होता बल्कि प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष पार्थ ने संबंध का विलय होता है प्रपंच का विलय नहीं होता इसलिए आत्मा भी है और प्रपंच भी है वेदांतियों में मूर्तन तीन मत जा करके शेष रह जाते हैं प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम एक उत्क्रमिष्यता एवं भावात उत्क्रमिष्यता एक और अवस्थित शिकता में ये प्रतिज्ञा है कि एक के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाता है इस बात का सिद्ध करने के लिए आत्मा के एकत्व तो का वर्णन है जब इस सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलता है पवित्र होकर के तब उस उत्क्रमण पवित्र उत्क्रमण को ईश्वर पर्यंत वैकुंठ आदि पर्यंत उसको उसके लिए एक तो का वर्णन है उस भाव से छूट कर उस भाव से एक हो जाता है और अवस्थित है काश कृष्णाचार्य का, का मत है ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है ही अजीब अनेकता मालूम पड़ती है लोगों को भी सूर्य का दिवस आभा योच केवल आभास मात्र है आह चो एक मात्र परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु तो नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में उसी सिद्ध एकत्व का एकत्व होता नहीं है ये किसी पुरुष के वचन से नहीं होता है ये वाक्यार्थ के विचार से ही होता है इसलिए तत्मस्यादी महावाक्यार्थ का विचार करने परमात्मा से एकता का बोध होता है एकता नहीं होती है एकता का बोध भी नहीं होता है अनेकता के भ्रम की निवृत्ति होती है तो अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो शेष है आत्मा वही परमात्मा का स्वरूप है ये वेद वेदांत का सिद्धांत है और ये वेद के उन मूल मंत्रों में भी आया है जिसको आर् समाजी भी मानते है यशमिन सर्वाणु भूतानी आत्मिवाभूत विजानता जस्तु सर्वाणु भूतानी आत्मनिर्वानुपस्थिति ये मूल संघता के मंत्र हैं इस भाग को ऋग्वेद में भी भीजो में शाम में अथर्भ में सब इस प्रकार के मंत्र उद्धृत हैं इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये रामायण नारायण राम जी का घर रामायण मान है राम जी का घर तो इसमें पूरा रामायण तो रामचंद्र भगवान का मन है और उसमें जो चौपाई है वो उनको सोने के लिए चारपाई है घर में चारपाई ना हो तो सोएंगे कैसे है? और खाने पीने के लिए दोहा दुआ है दोहन करके जैसे गाय का दूध दोह लेते हैं तो पहले ये बेहद विधान था गृहस्थ लोग सहन करते थे जो दूध उनके कमरे में दोह के गर्म करके रखा रहता था कि जब उन्हें आवश्यक हो निर्बलता का अनुभव हो तो उस दूध को वे पिए और सोरठा में सीता और राम दोनों इस सो से सीता और रे राम इस सोरठा सहन करते हैं हो दोनों और उस महल में उड़ने के लिए भी कुछ चाहिए तो वो है छंदस छंद जो है अच्छा आच्छादन शरीर झकने के लिए छंद है इस प्रकार ये रामायण भगवान राम का साक्षात महल है और आप ध्यान करके देखेंगे शायद अब तक न किया हो कोई भी चौपाई आपको पूरे रामायण में ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें रा और ये अक्षर किसी न किसी रूप में न आए हों कहीं कहीं ऊपर आते हैं तो कहीं नीचे आते हैं अब विश्राम है तो इसमें नीचे आ गया कहीं ऊपर चढ़ जाता है कहीं बराबर में रहता है कहीं मिल जाता है कहीं अलग हो जाता है लेकिन प्रत्येक चौपाई दोहे सूरखे में र और मां अवश्य ही है ये राम का विश्राम स्थल है इसीलिए रामचरित मानस को भगवान राम का हयन बोलते है ये, ये नारायण ही है असल में रामायण जो है ये नरे ना नरावच्छिन्न चैतन्य जगत तदेव अयनम स नारायण नीलकंठ ने नारायण शब्द की विस्पत्ति दी नरे न इस नाराक्षात अच्छा भगवान के द्वारा स्व के द्वारा दूसरे किसी मसाला के द्वारा जैसे कुम्हार मिट्टी से गड़ा बनाता है ऐसे भगवान ने किसी दूसरे मसाले से सृष्टि नहीं बनाई बल्कि स्वयं बन गए तो अच्छा स्वयं एक तो बनाना होता है जैसे गड़ा बनाया जाता है और एक बनना होता है जैसे अभिनय होता है और एक न बना न बना, बना बनाया परमेश्वर जैसा का पैसा ज्यो का क्यों रहता हुआ ही अनेक रूप में भास रहा है मालूम पड़ रहा है ये जो हम देख रहे हैं ये मालूम पड़ना है ये भासना है ये प्रती है कि सामने से आती है पीछे से नहीं आती है प्रती शब्द का अर्थ है कि एक ओर तो हमारी आख है और एक ओर मोटर खड़ी है तो मोटर खड़ी है उधर से देखा तब तो मोटर दिखाई गई और यदि आंख से देखा तो अभी ये चौगाई आए थे आ, कि पहले तो ये विषय है संसार में फिर इनको देखने वाले कारण हैं आप कान ना का दे ऊपर जीव है ये सिद्धांत भी सृष्टि में और कहीं नहीं है देवता छोटे हैं और मनुष्य बड़े हैं जो लोग रामचरित पढ़ते होंगे उनको बारम्बार सुरस्वार कहकर के वर्णन मिलता होगा ये तो राम के विरुद्ध भी बाया जोड़ना चाहते हैं और जहाँ जहाँ स्वार्थ आता है वहाँ वहाँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं काम से प्रार्थना करते हैं देवता सब के सब अलग अलग हैं एक विभाग के विरिष्ट सूर्य है और एक विभाग के देवताएं हैं, दिख है एक विभाग के वायु हैं, एक विभाग के वरुण हैं, एक विभाग के अश्विनी कुमार हैं, इनके विभाग छठे हुए हैं, और जीव इन सब विभागों का मालिक है आख का संचालन कान का संचालन नाक का संचालन सब का जीव करता है और जीव उपाधि के भेद से अलग अलग मार्ग बढ़ते हैं परंतु सब जीवों का जो परम प्रकाशक है जो जाना नहीं जानता जाता लेकिन है अपरोक्ष अवैध अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम जो इंद्रियों से मन से बुद्धि से देखा तो नजर लेकिन साक्षात परोक्ष अपना आत्मा ही परमात्मा कहते हैं परमात्मा परमात्मे की चापय तो दे पुरुष पड़ा इसी शरीर में यही जो सबसे परे पुरुष है उसका नाम परमात्मा है उपद्रष्टाता चरता भोगता महेश्वरा परमात्मा दिचा युक्तो देहेश परा परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है परमात्मा को छोड़कर हम बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए चले गए है इसलिए परमात्मा दूसरा मालूम पड़ता है नहीं तो जहां से स्वरवर्ण का उच्चारण होता है वेद क्या है गायत्री है गायत्री क्या है तो प्रणव है प्रणव क्या है तो परावाक है यदि वेद ये, वे ये परावाक आत्मा न हो अपने हाँ ही आत्मा न हो अनात्मा हो तो दृश्य हो जाएगा जड़ हो जाएगा परिचिन्न हो जाएगा दो ही वस्तु जदि रहनी है तो या तो तुम रहो या तो मैं रहो तो मैं नहीं रहू ये अनुभव तो कभी हो नहीं सकता अनुभव की कक्षा में है ही नहीं किसी ने कभी ये अनुभव नहीं किया कि मैं नहीं हूँ और न कभी आगे कर सकता है कि मैं नहीं हूँ क्योंकि जो यह अनुभव करेगा की तो मैं नहीं हूँ वो तो स्वयं तो है ही अनुभव ही कर रहा है कि मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं तो की अनुभव करने वाला कौन है? यही है अनुभव सबसे पश्चात होकर सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा और जगत अलग है परमात्मा अलग है और इन दोनों का कोई संबंध है ये झूठी ग्रंथि पड़ गई है इस झूठी ग्रंथि को प्रकाश से दूर किया जाता है और प्रकाश होने मात्र से ही जो वस्तु दूर हो जाती है वो पहले से रहती ही नहीं है तो नारायण चिंता मणि कहो चाहे दीपक कहो ज्ञान का प्रकाश होते ही कि प्रपंच कोई पृथक वस्तु है और इसके साथ हमारा कोई संबंध है कोई ग्रंथी है कन्ह इसके साथ कोई ग्रंथी नहीं है जहाँ परमात्मा का बोध हुआ वहाँ भिद्य के हृदय ग्रंथि छिदय के सर्वसयान के चार से करवाणे तस्मिन रिश्ते परावरे ऐसी मिलते है भागवत लेकर है तो उपनिषद का मंत्र अब इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतकरण होना चाहिए शुद्ध शुद्ध का अर्थ है की खालिश कोई दूसरी चीज उसमें मिली हुई ना हो शुद्ध जल लेबू तो और क्या नाम है संतरा या उसमें चीनी मिलाना नहीं शरबत नहीं शुद्ध जल का अर्थ जल में कोई दूसरी चीज मिली हुई ना हो तो अंतकरण शुद्ध कब होता है? जब उसमें संसार का कोई भी विषय मिला हुआ ना हो तो ये कब होता है जब होता है वैराग्य पूर्ण जब वाह्य विषय से और अंतर विषय से विषय से जब वैराग्य होता है तब अंतकरण शुद्ध होता है यही बंधन है विषय शब्द का संस्कृत अच्छा में बंधन होता है विष्रणुवंती थी अथवा विषय थी ये विषय शब्द जो है विषय माने बंधन हम बाहर की चीज के साथ बंधते हैं तो जब बाहर की चीज को बुरी समझेंगे तब उससे द्वेष हो जाएगा और बंधन हो जाएगा और यदि हम उसको अच्छी समझेंगे तो राग हो जाएगा और राग होने से बंधन हो जाएगा इसलिए रागत की निवृति के लिए अंतकरण शुद्ध होना और शुद्ध होने के लिए बाह्य और आभ्यंतर विषयों से लगाओ कम होना इसीलिए जितना जितना वैराग्य होता है उतना उतना तत्व तो ज्ञान की योग्यता आती है अंतकरण शुद्ध कसाय कर्म अभी शुद्ध तथो ज्ञानम प्रवर्तित जब अंतकरण शुद्ध होता है तब तो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है ऐसे ऐसे मंत्र मिलते हैं न संभवस्य कशिजा जीव यत्र नदुत्तम सत्यते न चित्तृश्यम न जायते न किचिजाते चित्तृश्यम न जायते जी जाति पश्यन्ति पदम तो परमात्मा के अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु नहीं है इसी तत्व का में है। वैराग्य कैसे हो तो वैराग्य करने के लिए या तो विचार इतने प्रौढ़ हो कि संसार की सब वस्तुए तुच्छ लड़े अथवा भगवान की उपासना करते करते भगवान का चिंतन करते करते भक्ति करते करते ये सुगम मार्ग है भक्ति जो है ये सबसे सुगम मार्ग है कहू भगती पथ कौन प्रयासा जोग ने जप तप पुगा बख उपवासा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई भगवान की भक्ति अपने हृदय में आनी चाहिए और ये भगवान की भक्ति क्या है ऐसी विलक्षण वस्तु है महात्म्य ज्ञान पूर्व वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेहो का क्या था भगवान से प्रीति अभी प्रीति भी दो तरह की होती है एक सिद्ध एक पर एक अपरा एक प्रेम लक्षणा भक्ति और एक शुद्ध साधन भक्ति तो भक्ति के अनेक भेद हुए और अनेक रूप में आचार्यों ने उनका चिंतन किया एक बात और बयाने लगे किसी को तुलसीदास जी गोस्वामी जी के बारह ग्रंथ में कहीं भी विशिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं है एक एक एक बार भी विशिष्टा द्वित एक बार भी विशिष्टा द्वैत शब्द का प्रयोग नहीं है गोस्वामी जी की भक्ति विलक्षण भक्ति है अपने को हल्का करते करते स्थूल से अलग करते करते जब निन्त अलग हो जाते हैं स्थूल सृष्टि से और स्वयं रह जाते हैं तो स्वयंता में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती केवल वो आत्मा और परमात्मा बल्कि उपनिषदों में दस उपनिषदों में तो परमात्मा शब्द का प्रयोग भी नहीं है केवल शुद्ध आत्मा शब्द का केवल आत्मा शब्द का प्रयोग है एकमात्र आत्मा शब्द का प्रयोग है और ये अपनी स्वयंता का जो बोध है ये कब होगा जब भगवान की भक्ति करके बाह्य वस्तुओं का परित्याग करेंगे अब भक्ति जो है भक्ति का सर्व साधारण रूप तीन प्रकार का देखने में आता है एक तो बिंदु बिंदु रूप भक्ति जैसे वर्षा रूप में वर्षा ऋतु में पानी गिरता है और उसकी तो धारा बन जाती है तो राम वर्षा ऋतु रघुपति भगत सुदास राम नाम बरबरण जुग सावन भादो मास ये राम नाम बिंदु बिंदु बिंदु राम राम राम राम जब हम लोग राम, राम राम राम राम बोलते हैं तो दक्षिणी लोग तो कहते हैं कि ये माँ को हलंत करके अशुद्ध कर देते हैं और इसको तो पूरा का पूरा ही बोलना चाहिए परंतु बात ऐसी है कि ये बीज रूप से हलंत भी मंत्र है राम राम जो है रूप रूप से, हलंत रूप से भी यह मंत्र ही है इसलिए राम राम भी बोले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कैसी भी बोले भाव कुभाव अनख्याल नाम जपत मंगल दिशू एक बार भगवान की शरण में आ जाओ देखो क्या आनंद है जन्म लेते लेते जुग जुग बीत गए जन्म जन्म बीत गए वही भोग भोगते जा रहे हैं और वही भोग भोगते जा रहे हैं और वही पुरानी वही बासी चीजें वही सड़ी गली चीजें खाने पीने को मिलती रहती हैं राम राम में ऐसा चमत्कार है इसमें रच्चारण होता है मूर्धा से आ का उच्चारण होता है कंठ से और माँ का उच्चारण होता है ओठ से और ऊपर बैठे हुए रा और नीचे बैठे हुए माँ इन दोनों को एक में मिलाने वाला आ नीचे बैठे हुए बैठा हुआ नीचे बैठे हुए जीव को ऊपर बैठे हुए परमात्मा से एक कर देने वाला ये राम शब्द है इसी प्रकार एक और भी बात है की वेदों में मरता व्यम अमरत भू नामो मना मेग्वेद में कितने ही ऐसे मंत्र हैं जिसमें नाम की महिमा आती है तो सबसे सुगम भक्ति का रूप होता है भगवान का नाम बोध बुद्ध उसके बाद बोध बुद्ध वर्षा से जैसे धारा बन जाती है वैसे राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा गंगा जी की पवित्र धारा बहने लगती है निरंतर बिना किसी अंतराय के बिना किसी अंतर के बिना किसी व्यवच्छेद के राम राम राम का उच्चारण होने लगता है इसके बाद क्या होता है चिंतामणि प्रकट हो जाती है राम भगती चिंतामणि सुंदर तो संसार की ओर से मन खींचने के लिए भगवान का नाम वैराग्य की पूर्णता के लिए उसका निरंतर उच्चारण उसको स्वयं प्रकाश चिंतामणि रूप होने के कारण होने के लिए हृदय तो में एक इस प्रकार अपने जीवन को हम पहले धर्मानुष्ठान के द्वारा शरीर को पवित्र बनाते हैं, बहिरंग शुद्धि होती है धर्म से स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषण विष्णु आराध्यते और अंतरंग शुद्धि होती है उपासना से और नारायण पूर्ण एकता हो जाती है तत्व ज्ञान से इस प्रकार वेद में ये तीन का, कांड है और ये त्रिगुण त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उस सब को पृथक कर देते हैं बल्कि सप्ता हीन कर देते हैं जावा नर्थ उद पाने सर्वथा संप्रतोद सर्वेश ब्राह्मण ब्राह्मणस्य बिजानता ही बिजानता जो ब्राह्मण है उसके लिए सब वेदों का जो सार सार है वो इसी में आ जाता है इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को अधूरा से पूरा बनाने के लिए नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का स्मरण करते हुए भगवत तत्व का चिंतन करना चाहिए इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है ओम शांति से हो जाते हैं इसका कारण और इसके बचने का उपाय बताने की बात की जाए भगवान से प्रेम होना चाहिए जैसे स्त्री से पुत्र से धन से अपने शरीर से अपनी आंख से चलो अपने एक एक अंग से जैसे प्रेम होता है वैसा भगवान से प्रेम होना चाहिए या अविवेक का नाम विशेष करपिनी मनुष्य मे हृदयान तो मापसू संसार के अवेकी पुरुष संसार के विषयों में जैसी प्रेक्ति करते हैं पृथ्वी भगवान के शब्दों में बने रहे एक क्षण के लिए भी वो दूर ना हो अनुस्मरण माप सर्त को तुम्हारा स्मरण करता रहू मैं और वो प्रीति मेरे हृदय से कहीं सरक न जाए और वो प्रीति मैं करता रहूं और विषयों की प्रीति जो है वो हमारे हृदय से निकल जाए हे माँ पो और हे प्रभु मां आप सरपथु ये जो भगवान से प्रीति है ये आसन से बैठना ही प्रीति हो शो बात नहीं है इतनी माला फिरना इसी का नाम प्रीति नहीं है ये तो शुरू शुरू की बात है आप तो भगवान पर विश्वास कीजिए और उनसे कहिए कि अब हमारे किए कुछ नहीं होता है हाथ से माला नहीं फिरती है कमर से बैठा नहीं जाता है पांव से परिक्रमा नहीं की जाती है मुँह से स्त्रोत्र नहीं बोला जाता है अब हमारे की तो कुछ होता नहीं इसलिए हे प्रभु अब जो कुछ करने कराने का भार है वो आप ही ले लीजिए मैं आपकी शरण में हूँ सच्चे भाव से शरणागत हो जाऊ कितने जरब अब तक हुए हैं और युग-युग बीत गए हैं इस संसार में पड़े पड़े और तो हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा कीजिए हृदय तो से भगवान से प्रार्थना कीजिए प्रीति जो होती है वो एक और से नहीं होती है दोनों ओर से होती है जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे तब तो आप भगवान तब तो आप पर भगवान अपने अनुग्रह की वर्षा कर देंगे एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु अब हमारा शरीर तो अयोग्य होता जा रहा है नमाला न माला फेरेगा न ठीक से नहाएगा और न संध्या करेगा अब इसका कल्याण कैसे होगा तो भगवान ने कहा स्कंद पुराण में ये कथा है भगवान ने कहा कि हे भक्तराज जितना तुमसे बनता है उतना तुम करो और बाकी जब तुमसे बैठा नहीं जाएगा तो तुम मैं तुम्हारी जगह पर तुम्हारे आसन पर बैठ जाऊंगा और तुमसे माला नहीं फिरेगी तो मैं हाथ में माला ले लूंगा और तुम मेरे नाम का जप नहीं कर सकोगे तो तुम मैं तुम्हारी ओर से अपने नाम का जप कर दूंगा ये जो भक्ति का मार्ग है ये भगवान के अनुग्रह का है इसमें विश्वास चाहिए यदि परिक्रमा करने से ही भक्ति होती तो, तो आपके पाँव कभी हार जाते यदि पूजा करने से ही भक्ति होती तो कभी आपके हाथ न उठते जीव से बोलने से ही भक्ति होती तो आपकी जीव कभी ना बोलती लेकिन ये भक्ति तो विश्वास से होती है निश्चम विश्वास प्रभु ही हमारा कल्याण करेंगे